Oh आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी मंचस्थ विद्वद धर्म प्रेमी विसर्जनों माताओं और बहनों पिछले दिनों में हमने दर्शनों के कुछ विशेष सूत्रों का अध्ययन किया अब आज हम न्याय दर्शन के कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे तो जो पत्रक आपको दिए गए थे उन्हें आप देख लीजिए बोल लीजिए आज न्याय दर्शन के सूत्र पढ़ेंगे पहला सूत्र है मेरे साथ साथ बोलिए दुख, जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तर उत्तर अपाइए अपयात अपयात के लिए ठीक इस सूत्र में बताया है कि अपोवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है उसकी पद्धति बताइए कैसे हम मोक्ष तक पहुंचेंगे दर्शन में बताया है कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है कितने पदार्थों 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान जब हमें हो जाएगा तब उससे अब मोक्ष की प्रक्रिया क्या रहेगी वो इस सूत्र में बताइए तो सूत्र में शुरू में पांच शब्द हैं फिर से देखिए सूत्र को और बोलिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान कहते हैं इन पांच चीजों में से उत्तर उत्तर अपाई उत्तर शब्द का अर्थ है पीछे वाला बाद वाला और पूर्व शब्द का अर्थ है पहले वाला जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो बाईं तरफ पहले वाला और दाईं तरफ बाद वाला ऐसे शब्दों को लिखते हैं तो कह रहे हैं उत्तर उत्तर अपाई पिछला पिछला पदार्थ हट जाने पर कहते हैं तद जब पिछला पिछला हट जाए तो फिर अंत में जो बचा वो उसके हट जाने से अप फिर मोक्ष होता है अब पांच में जो सबसे उत्तर मतलब अंतिम पांचवा वो कौन सा है देखिए सूत्र ज्ञान तो जब ये पांच चीजें हटेंगी तो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा और मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा उसका हटाने वाला उसका शत्रु होगा विरोधी होगा वो उसको हटाएगा तो ये संसार में नियम है जो आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के विनाशक होते हैं अंधेरा हो और अंधेरे को हटाना हो तो क्या करना होगा प्रकाश लाना होगा प्रकाश अंधकार को हटा देता है अच्छा ठंडी लग रही हो तो क्या करना होगा गर्मी लानी पड़ेगी गर्मी लग रही हो तो ठंडी लानी पड़ेगी तो जो एक दूसरे के विरोधी तत्व होते हैं वो एक दूसरे के विनाशक होते हैं अब ये पांचवा पदार्थ कौन सा है मिथ्या ज्ञान इसका विरोधी कौन है तत्व ज्ञान का सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से क्या होगा मिथ्या ज्ञान हटेगा क्योंकि वो उसका विरोधी है तो तत्व ज्ञान आने से मिथ्या ज्ञान हट जाएगा अब मिथ्या ज्ञान के हटने से फिर अब चौथे नंबर पे कौन सा है दोष उससे दोष हट जाएंगे क्यों हट जाएंगे इनमें क्या संबंध है इन पांच पदार्थों में आपस में कारण कार्य संबंध है कौन सा संबंध है तो ये जो पांच है ना अंतिम पांचवा मिथ्या ज्ञान ये कारण है और तो जो चौथे नंबर पर है दोष ये मिथ्या ज्ञान का कार्य है ऐसे पांचों के अंदर परस्पर कारण कार्य संबंध है पांचवा कारण है चौथा उसका कार्य है अब चौथा कारण है तीसरा उसका क्या होगा कार्य hmm. होगा फिर तीसरा कारण बन जाएगा दूसरा उसका कार्य हो जाएगा और दूसरा कारण बन जाएगा और फिर पहला वाला वो कार्य हो जाएगा तो अब कह रहे हैं वैशेक दर्शन में कर्णाक मुनि जी ने बहुत छोटा सूत्र बनाया उस सूत्र के आधार पर ये व्यवस्था है सूत्र बोलिए कारण अभाव कार्य अभावा यदि कारण को हटा दे तो कार्य भी हट जाएगा सीधी बात अब कारण है मिथ्या ज्ञान इस कारण को हटा देंगे तो उसका जो कार्य है वो क्या है दोष तो दोष हट जाएंगे दोष का मतलब है राग द्वेष, मोटे मोटे ये राग द्वेष ये दोष है ये दोष मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं तो जब मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो उससे उत्पन्न होने वाले राग द्वेश भी दूर हो जाएंगे अब जब द्वेष हट जाएगा तो उसका कार्य क्या है प्रवृत्ति तो यहां सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द है इसका अर्थ है सकाम कर्म। क्या अर्थ है सकाम कर्म। जब राग द्वेष हट जाएंगे तो सकाम कर्म भी बंद हो जाएगा और जब सकाम कर्म बंद हो जाएगा तो उसका कार्य क्या है जन्म उससे आगे जन्म लिखा जब सकाम कर्म बंद कर देंगे तो जन्म भी रुक जाएगा और जन्म हट गया तो दुख भी खत्म हो गया बस दुख से छूटना यही तो मुक्ति है यही तो अपवर्ग है तो इस प्रकार से बताया कि कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे उसका रास्ता क्या है वो यहां पर शब्दों में समझा दिया तो 16 पदार्थों का तत्वज्ञान प्राप्त करें उसकी सहायता से क्रमशः समस्या हल हो जाएगी दुख छूट जाएगा और हम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे अब जैसे सूत्र में ये पांच बातें बताएगी इसकी प्रतिपक्षी पांच चीजें और मैं आपको सुना देता हूं जो इसकी अर्थापत्ति से बनती है यहां मिथ्या ज्ञान से क्या उत्पन्न हो रहा है? दोष। हैत्व ज्ञान आएगा तो उससे भी कुछ उत्पन्न होगा उसका भी कोई कार्य होगा मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न हो रहे हैं राग द्वेष। तो तत्व ज्ञान से वैरा उत्पन्न हो जाएगा रागद्वेश विरोधी क्या है वैरा मिथ्या ज्ञान का विरोधी राग द्वेश का विरोधी वैराग्य जब राग से सकाम कर्म होते हैं तो वैराग्य से कौन से कर्म होंगे निष्काम कर्म हो जाएंगे और सकाम कर्मों से जन्म होता है तो निष्काम कर्म से क्या होगा मोक्ष हो जाएगा और जन्म होने पर दुख भोगना पड़ता है और मोक्ष में क्या मिलेगा बस होगी बात पूरी दुख तो हट जाएगा सुख तो मिल जाएगा इसी का नाम मोक्ष तो ये सूत्र हमको बताता है कैसे मोक्ष होगा इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और मोक्ष तक पहुंच जाएंगे अब एक व्यक्ति ने कहा जी क्या दुख की बात करते हैं दुख वो कुछ है ही नहीं ये तो सिर्फ संपाय है दुख की कोई अपनी सत्ता नहीं है ये तो अपना अपना विचार है कोई किसी चीज में दुख मानता है कोई नहीं मानता है कोई शराब पीने में दुख मानता है कोई नहीं मानता है सिगरेट पीने में बुरा मानता है नहीं मानता यह तो अपना अपना विचार है तो मैंने उससे कहा अच्छा ये सुख दुख सब अपने विचार की बात है बोले हाँ बिल्कुल मैंने कहा अच्छा कोई आपके सर में डंडा मारे और आपके लगे चोट तब आप अपने विचार से कहना हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी हो रही है तब जब डंडा खाओगे सर में तब ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना तब कैसी अनुभूति होगी तब दुख होगा तो ये सुख दुख सिर्फ काल्पनिक नहीं है उसका अपना अस्तित्व भी है उसकी अपनी सत्ता भी है और यह भी ठीक है कहीं कहीं काल्पनिक भी होता है पूरा काल्पनिक नहीं है कुछ कुछ काल्पनिक भी होता है जो हमारे विचार से हम उस सुख को और दुख को घटा बढ़ा भी सकते हैं वो अलग क्षेत्र है लेकिन सुख दुख की अपनी सत्ता भी है जब आपको अच्छा भोजन मिलता है अच्छा कमरा मिलता है अच्छा बिस्तर मिलता है साफ सुथरा धुला हुआ और एयर कंडीशन रूम मिलता है तब क्या होता है तब सुख होता है और जब भूख लगती है और खाना नहीं मिलता है सर में दर्द होता है पेट में दर्द होता है कहीं चोट लग जाती है तब क्या होता है वो दुख है वो वास्तविक दुख है तो फिर दुख है क्या उसकी क्या परिभाषा परिभाषा अगले सूत्र में देखिए न्याय दर्शन का सूत्र है बोलिए बाधना लक्षण दुख का दुख की परिभाषा है दुख का अपना अस्तित्व है दुख का, का स्वरूप यह बदलाया बाधना लक्षण बाधा जिसका स्वरूप है जो हमें पसंद नहीं अच्छा नहीं लगता कष्ट होता है जो अनुभूति हमें अच्छी नहीं लगती उसका नाम दुख है तो जब सर दर्द होता है पेट दर्द होता है वो अनुभूति हमको अच्छी नहीं लगती उसका नाम दुख है उसका अस्तित्व है एक व्यक्ति ने आपको बदनाम कर दिया झूठा रोप लगा दिया आपको सुख होगा दुख होगा दुख होगा तो जब पहली बार आप पर झूठा रोप लगाया आपको दुख दिया वो पहली बार वास्तविक दुख है अब जो इसके बाद आप उस चीज को दोहराएंगे बीस बार पचास बार वो काल्पनिक है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं ना भी बढ़ाए वो आपके हाथ में दूसरे व्यक्ति ने केवल एक बार आपका अपमान किया उस समय आपको दुख हुआ अब उसको जितनी बार दोहराएंगे तो उतना आपका दुख बढ़ता जाएगा आपके घरों में भी ऐसी बातें होती रहती हैं। उसने ऐसा क्यों कहा उसने ऐसा क्यों नहीं किया उसके घर में उसने, उसने चाय भी नहीं पिलाई लोग बेचारे इसी से दुखी हो चाय नहीं पिलाई अरे आपकी जेब में पांच दस रुपए नहीं किया? है क्या है नहीं तो क्या दस रुपए की चाय नहीं पी सकते खाम खा दुखी हो रहे रुपए से पीछे खाम खा दुखी हो उसने चाय नहीं पिलाई अच्छा उसके पास तो वो शिकायत पहुंच गई जिसने चाय नहीं पिलाई थी आपकी शिकायत घूमते घूमते घूमते उसके कान में पहुंच गई ये तो मेरे बारे में कहता है चाय नहीं पिलाई चलो कोई बात नहीं अगली बार पिला देंगे जब अगली बार वो व्यक्ति उसके घर गया उसने चाय पिला दी अब चाय पिला दी तो दूसरी शिकायत हो बिस्किट नहीं खिलाया अगली बार बिस्किट खिलाया तो फिर अगली शिकायतें हुई भोजन नहीं खिलाया अगली बार भोजन खिला दिया तो फिर मिठाई नहीं खिलाई ये कोई भोजन बिना मिठाई के भोजन तो होता है उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होने वाली चलो उसने एक बार शिकायत कर दी दो बार शिकायत कर दी आपको सुनकर के अच्छा नहीं लगा दुख हुआ पर उस घटना को आप कितनी बार दोहराएंगे उतना आपका दुख बढ़ेगा ये काल्पनिक दुख है ये वो दुख है क्यों रहा दुख तो अपने विचार पर है ये विचार वाला दुख है आप चाहे तो इसको बढ़ा चाहे तो ना बढ़े आप उसको दोहराने छोड़ दो भूल जाओ अगर आप उस चीज को भूल जाएंगे तो आपका दुख नहीं पड़ेगा और आप दुख नहीं पड़ेगा तो द्वेष नहीं करेंगे और शांति से दिएगा मस्त होकर के तो इस प्रकार से सुख दुख का अपना अस्तित्व भी है और कुछ काल्पनिक भी है दोनों बातें एक बार आपको गोल्ड मेडल मिल गया कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कहीं किसी स्थान पर किसी संस्था वालों ने आपको गोल्ड मेडल दे दिया कितनी बार दिया तो हम बड़ी खुशी हुई कि देखो आज हमको बड़ा अच्छा पुरस्कार मिला है अब उसको आप बीस बार याद करते हैं तो आपका सुख बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ना तो मेडल पे एक ही बार मिला अब आप सुख आपको बीस बार हो रहा है पचास बार हो रहा है तो ऐसे जितना जितना अच्छी घटना को याद करेंगे उतना उतना, उतना आपका सुख बढ़ेगा और जितना जितना बुरी घटनाओं को याद करेंगे उतना उतना आपका दुख बढ़ेगा अब वो बढ़ाना घटाना आपकी इच्छा है आपके हाथ में तो यह सूत्र बताता है कि दुख का अपना अस्तित्व भी है उस दुख से बचना है दुख से छूटना है दुख से छूटना बुद्धिमत्ता है या दुख भोगना से छूटना छूटना, संसार में रहकर पूरे दुख छूट सकते हैं नहीं छूट सकते ना और मोक्ष में छूट सकते हैं या नहीं छूट सकते तो आपने कहा था दुख से छूटना बुद्धिमत्ता है और दुख भोगना बुद्धिमत्ता नहीं।, नहीं है अब संसार में तो सारे दुख छूटते नहीं मोक्ष में छूटते हैं अब बताइए संसार में रहना बुद्धिमत्ता है या मोक्ष में मोक्ष में बस तैयारी शुरू कर दो अभी गुरुजी जी सुना के गए मोक्ष की तैयारी शुरू कर दें वही ही है अब अपवर्ग क्या है मोक्ष क्या है उसके बारे में बताते हैं अगला सूत्र देखिए बोलिए तत् अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग तो तत्व मतलब वह कौन? जिसकी चर्चा पिछले सूत्र में थी पिछले सूत्र में किसकी चर्चा थी दुख की। तो तब हो गया दुख फिर कहते हैं अत्यंत पूरी तरह से विमोक्षक छूट जाना उस दुख से पूरी तरह से छूट जाना एक भी दुख नहीं आना चाहिए एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए पूरी तरह से छूट जाना और लंबे समय तक करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक के लिए छूट जाना इसका नाम है अपवर्ग इसको मोक्ष कहते हैं अपवर्ग कहते हैं तो दुख से पूरी तरह छूट जाना ये मोक्ष कहलाता है तो मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए कुछ लोग कहते हैं जी आपने मोक्ष की सीमा बता दी अरबों खरबों वर्षों तक क्या उसके बाद मोक्ष से वापस आना पड़ेगा मैंने कहा आना पड़ेगा बोले फिर जाने का फायदा ही क्या? है जब वापस ही आना है तो फिर जाएंगे क्यों मैंने कहा अच्छा आप क्या काम करते हैं बोले बैंक में ऑफिसर हो मैंने कहा आप सुबह ऑफिस जाते हैं बोले जाते हैं कितने बजे जाते हैं नौ बजे अच्छा शाम को वापिस आते हैं हाँ आते हैं। कितने बजे आते हैं छह बजे तो मैंने कहा जब सुबह आप नौ बजे घर से निकलते हैं तो आपको पता है ना शाम को वापिस आएंगे फिर क्यों गए जब तो वापस ही आना है तो फिर जाने का क्या मतलब अभी तो आप कह रहे थे ना जब मोक्ष से वापस आना है तो फिर जाएंगे क्यों आपको बैंक से शाम को वापिस आना है फिर क्यों गए थे? अब बताइए बैंक ऑफिस में नौकरी करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए। जबकि पता है वापिस आएंगे फिर भी जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए पैसे मिलेगा तो तो तो काम दाल रोटी चलेगी खर्चा पानी मिलेगा तो उसके भी तो घर कैसे चलेगा इसलिए जाना चाहिए हमें पता है मुक्ति से वापस आएंगे तो भी हम जाएंगे आप बैंक से वापिस आते हैं क्यों जाते हैं आपको लाभ होता है तो मैंने कहा हमको मुक्ति में जाने से लाभ होता है हम क्यों नहीं जाएंगे हम भी जाएंगे वापिस आ जाएंगे तो आ जाएंगे क्या हो गया आप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं अगले दिन फिर जाते जाते हैं या नहीं जाते हैं फिर अगले दिन वापिस आ हैं तीसरे दिन फिर जाते तो हमने कहा हम भी मुक्ति में जाएंगे फिर वापिस फिर दोबारा जाएंगे फिर वापिस आएंगे तीसरी बार जाएंगे आप रोज बैंक जाते हैं हम अपने आप मोक्ष में जाएंगे आपको बैंक में जाने से लाभ होता है हमको मोक्ष में जाने से लाभ होता है आप अपने बैंक जाओ हम तो मोक्ष जाएंगे मोक्ष में जाएंगे हाँ आपको चलना हो तो आप तैयारी कर लो नहीं चलना आप पीछे को जबरदस्ती नहीं है यहां रहना हो तो यहां रहिए कोई दिक्कत नहीं तो तो हम तो जाएंगे हमको समझ में आ गया हमको मोक्ष में जाना है इसलिए हम तो जाएंगे तो मोक्ष का अर्थ है सारे दुखों से पूरी तरह से छूट जाना बहुत लंबे समय तक के लिए छूट जाना अब जैसे हमें सुबह भूख लगती है तो हम नाश्ता कर लेते हैं फिर दोपहर में खाना खाते हैं या नहीं क्यों खाते फिर दोबारा भूख लगती जब दोबारा भूख लगने वाली है तो फिर सुबह नाश्ता क्यों किया था किया था ना इसलिए किया था चार छह घंटे तो जान छूटेगी इस भूख की परेशानी से इसलिए कर लिया और ये भी सोच रखा था कि दोपहर में भूख लगेगी फिर खा लेंगे और जब दोपहर में खाए तो फिर शाम को फिर भूख लगेगी तो आपने सोचा अभी तो खा लो शाम को शाम को देखेंगे शाम को भूख लगेगी फिर खा लेंगे जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार खाते रहेंगे ऐसे ही जितनी बार दुनिया में वापस आएंगे उतनी बार फिर से वो मोक्ष में जाएंगे इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए बहुत अच्छी बात है सबको प्रयास करना चाहिए तो यह बात हो गई मोक्ष की अब थोड़ी से सूत्र हैं दो दिन जिसमें यह बताया कि बातचीत कैसे करनी चाहिए पहले दिन मैंने शंका समाधान की भूमिका बनाई थी तब थोड़ा संक्षेप से बताया था तो वही सूत्र यहाँ पर है थोड़ा सा मैं इनको संक्षेप से बताता हूँ समय तो कम है बोलिए प्रमाण तर्क साधन, साधन, साधन उपालम्भ सिद्धांत अविरुद्ध पंच अवय उपपन्न, पक्ष प्रतिपक्ष. पक्ष परिग्रहो वादक ये पहले प्रकार की बातचीत है इसका नाम है वाद ये संस्कृत का शब्द है वाद यही हिंदी में बिगड़ करके बन गया बात अब लोग बात करते हैं कभी हम खड़े खड़े बात करते हैं तो कहते हैं मजा नहीं आ रहा चलो बैठ के बात करें जो आप कहते हैं बैठ कर बात करेंगे वो बात ही इसी का नाम वाद है तो बात कैसे की जाती है लोगों को बात करना नहीं आता उसका नियम यहां सीखना कि बात कैसे करनी चाहिए तो वाद अथवा का नियम है सबसे पहला लक्षण है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करना जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उनमें जो चर्चा होती है किसी टॉपिक पर होनी चाहिए किसी विषय पर होनी चाहिए और उस विषय पर दोनों व्यक्तियों में थोड़ा विचार भेद टकराव भी होना चाहिए तब तो बात आगे बढ़ेगी एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है और दूसरे ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्या इन दोनों बातों में टकराव है? है।, है जी नहीं है।, नहीं है ना तो इस टॉपिक पर बात नहीं हो सकती लेकिन लोग करते हैं एक कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है दूसरा कहता है सर्वशक्तिमान है आधे घंटे एक घंटे तक बहस करते रहेंगे और अंत में क्या कहेंगे मैं यही तो कह रहा था <laughs> दूसरा कह रहा मैं भी तो यही कह रहा था भाई जब दोनों एक ही बात कह रहे थे तो इतना ही घंटा क्यों खराब किया पहले कह देते तो मैं क्या कह रहा हूं तो ये बात करने का नियम है पहले अपने पक्ष की स्थापना करो मैं क्या मानता हूं और दूसरा व्यक्ति भी अपना पक्ष बताए मैं क्या मानता हूं अगर दोनों में टकराव है तो उसका नाम है पक्ष प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष दोनों में टकराव है विरोध है। तो यदि विरोध है तो बात आगे बढ़ेगी और अगर विरोध नहीं है तो बात का बात करने का कोई मतलब ही नहीं तो ये मुख्य लक्षण है वाद का पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करें उसके बाद फिर आगे बातचीत करें अब जब दो पक्षों में टकराव हो गया एक ने कहा ईश्वर अवतार लेता है दूसरे ने कहा नहीं लेता है अब यह टकराव हो गया टकराव हो गया तो दोनों को अपने अपने पक्ष की सिद्धि करनी है कैसे करनी है प्रमाण तर्क साधन उपालंबना प्रमाण से और तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि करनी साधन का अर्थ है अपने पक्ष को सिद्ध करना और उपालंब का अर्थ है दूसरे पक्ष का खंडन करना अपने पक्ष की सिद्धि करना दूसरे के पक्ष का खंडन करना कैसे करना प्रमाण से और तर्क से बिना प्रमाण पे नहीं बोलना बिना तर्क के नहीं बोलना जिसके पास प्रमाण नहीं कोई तर्क नहीं तो इसका मतलब उसको नहीं बोलना उसको चुप रहना है यह बोलने का नियम अब लोगों को पता ही नहीं लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं जब उससे पूछो कोई प्रमाण दो बोले साहब प्रमाण तो कोई तो नहीं है तो बेटियों बोला था आपने बोलना तो सीख लो जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है जब तक आपके पास कोई तर्क नहीं है तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए सुनना चाहिए सीखना चाहिए समझना चाहिए पहले प्रमाण ढूंढो फिर बोलो गुरुजी ने हमको सिखाया बहुत साल पहले पैंतीस चालीस साल पहले गुरुजी ने सिखाया जब तक प्रमाण नहीं हो तब तक बोलना नहीं हमने कहा यस सर, ठीक है गुरु तो तब से सीख लिया फिर खूब मेहनत की इस पर इस शास्त्र पे न्याय दर्शन पर खूब मेहनत की तो हमको बोलना आ तो और लोग भी सीख सकते हैं प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि करें दूसरे का खंडन करें वो भी प्रमाण से और तर्क से बिना प्रमाण के कोई खंडन नहीं कोई तर्क नहीं जब तक तर्क नहीं तब तक कोई खंडन नहीं फिर ये बात है सिद्धांत अविरुद्ध अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना जो आपने मान्यता स्थापित कर दी कि ईश्वर अवतार नहीं लेता फिर चर्चा चलते चलते कई बार व्यक्ति भटक जाता है और वो अपनी बात का स्वयं खंडन कर लेता है तो ये भी सावधानी रखे अपनी बात का विरोध स्वयं नहीं करना अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना अपने सिद्धांत के अनुकूल ही बोलना और आगे है पंच अवय उपन्ना पंचवय एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है परोक्ष विषयों को सिद्ध करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसको पंचवय कहते हैं न्याय दर्शन अब इतना समय नहीं मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा और यहां सूत्र के अनुसार कितना संकेत बता रहा हूं ये कभी कभी उसकी आवश्यकता भी पड़ जाती है पंचव्य की तो से अपनी बात को सिद्ध करना होता है तो उसको भी करेंगे जहाँ मिल जाए कर देंगे जहां नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे तो ये वाद का लक्षण होगा अब अगला है जल बोलिए यथोक्त उपन्ना छल जाति निग्रह स्थान साधन उपालंभों जलपा दूसरे ढंग की बातचीत है वाद पहले ढंग की बातचीत है वाद का अर्थ उद्देश्य है सत्य असत्य का निर्णय करना क्या उद्देश्य है सत्य असत्य का निर्णय करना इसका इसमें शांति से बात करते हैं ईमानदारी से बात करते हैं सत्य की खोज करने के लिए बात करते हैं सत्य को समझाने के लिए बात करते हैं इसमें झूठ छल कपट बेईमानी कुछ नहीं शुद्ध बातचीत इसका नाम है वाद, और दूसरा अब जो जल है अब यह गड़बड़ वाला इसका उद्देश्य सत्य सत्य का निर्णय करना नहीं है इसमें तो हर जीत दूसरे को हराओ और अपने आप को जिताओ कैसे चाहे झूठ बोलो छल छलपकट करो घोटाला करो कुछ भी कर। करो चालाकी करो धोखाधड़ी करो आंख में ढूल झोंको कुछ भी करो अपने आप को जिताओ इसका नाम है जल्द तो सूत्र में लिखा है यथोक्तना तो जैसे लक्षण बाद में थे उन सारे लक्षणों से युक्त तो बाद तो के सारे लक्षण इसमें होंगे मतलब पक्ष प्रतिपक्ष की स्थापना भी होगी प्रमाण तर्क से बोला जाएगा पंचव्य भी बोला जाएगा ये सारे लक्षण आएंगे फिर अंतर क्या आया अंतर आया छल जाति निग्रह छल चल कपट चाला धोखाधड़ी उल्टे सीधे उत्तर देना है छल जाती निग्रता इसका भी प्रयोग कर लेगा कोई व्यक्ति तो ये इसलिए नहीं बता रहे कि आपको छल कपट करना है इसलिए नहीं बता रहे इसलिए बता रहे हैं कि दूसरा छल कपट करे तो पहचान लेना ये गड़बड़ कर रहा है उससे अपनी रक्षा कर लेना योगाभ्यासी को झूठ छल कपट का प्रयोग नहीं करना है कभी गुरु जी कह रहे थे ना पंच यम या, और नियम इनका पूरा पालन करना है तो यम नियम में तो अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य इनका पालन करना है उसमें झूठ छ कोई गुंजाइश नहीं है तो न्याय शास्त्र फिर क्यों तो बता रहा है वो इसलिए बता रहा है कि जब सामने वाला गड़बड़ करे तो आप पहचान सकें आप ट्रेन में यात्रा करते हैं हाँ या ना बस में यात्रा करते हैं ट्रेन में बस में सामान चोरी होता है जेब कटती है पता है आपको पता है ना तो आपको यह पता है जेब कैसे कटती है नहीं पता तो सीख लो जेब कैसे कटती है ये जानकारी सीख लो नहीं तो कोई आपकी जेब काट लेगा आप बचा नहीं पाएंगे जेब काटना सीख लो ये नहीं कह रहा कि दूसरे की जेब काटनी है इसलिए कह रहा हूँ सीख लो कि अपनी जेब बचानी है अगर आपको पता नहीं जेब कैसे कटती है तो लोग आपकी जेब काट लेंगे और आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो न्यायदर्शन इसलिए कह रहा है कि लोग झूठ छल कपट चलाकी कैसे करते हैं आप उनसे अपनी रक्षा कर सके इसलिए सीख लो झूठ छल कपट क्या होता है ये सारी बातें चौवन प्रकार की बताई बताईन चौवन छल जाति निगर और पांच हेतु कुल के चौवन प्रकार की गड़बड़ है अब जो शास्त्र पढ़ेगा उसको तो समझ में आएगा कि ये चौवन प्रकार की गड़बड़ कहां कहां कैसी कैसी है और जब सामने वाला छल का प्रयोग करेगा कोई निग्रह का प्रयोग करेगा तो उसको समझ जाएगा कि यह गड़बड़ कर रहा है तो अपनी रक्षा कर लेगा और पता नहीं तो लुट जाएगा बेचारा उसको बेवकू बना देगा मूर्ख बना देगा तो इसलिए हमको ये जानना है कि छल जाति निगर स्थान क्या होता है स्वयं प्रयोग नहीं करना दूसरा करे तो उससे अपना बचाव करना इसलिए जानकारी दी जा रही, तो ये जल्प है जिसमें छल कपट का भी प्रयोग हो जाता है और योगा व्या को इसका प्रयोग नहीं करना तो ये गड़बड़ वाली बातचीत है दूसरी अब तीसरी देखिए अगला वो है विसंगा ये भी ऐसा ही है जैसा जल्द है वैसी गड़बड़ इसमें भी है सूत्र बोलिए सब प्रतिपक्ष सीनों विकंडा तो स का मतलब वह <coughs> पीछे कौन था जल्द तो वह जल्द वह जल्प ही वितंडा कहलाएगा यानी जल्प वाले सारे नियम इसमें होंगे जो छल खबर घेरा फेरी सब कुछ होगा पर फिर उसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा अंतर यह रहेगा प्रतिपक्ष स्थापना ही नो व्यक्ति वितंडा कर रहा है वो अपने पक्ष की स्थापना ही नहीं करेगा ये अंतर है। जन्म में उसने स्थापना की थी बाद में भी की थी विंडे में वो अपने पक्ष की स्थापना ही नहीं करेगा मैं क्या मानता हूं ये नहीं बताएगा अब दूसरे पे आक्रमण करता जाएगा अच्छा आप ये मानते हैं ईश्वर ईश्वर निराकार है तो ये बताओ अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये बताओ अगर ईश्वर को निराकार मानते हैं सर्वव्यापक मानते हैं तो ये बताओ सर्वव्यापक मानते हैं तो वो पूरे कचरे में भी रहेगा गंदगी में भी रहेगा वो दूषित हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा भगाना हो जाएगा वो ऐसे उस पर हमला तो करता जाएगा और अपनी नहीं कहेगा मैं क्या मानता अपनी कोई बात नहीं कहेगा इसका नाम है विकंता तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। बहुत सारे लोग ट्रेन में मिलते हैं बहुत सारे लोग बातें करते हैं आपको भाई ऑफिस आप में बाजार में मिलेंगे ऐसे लोग कोई चर्चा छेड़िएगा वो आप पर हमला करते जाएंगे और अपनी बात नहीं बताएंगे हम क्या मानते हैं? एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ ट्रेन में कुछ लोग बात कर रहे तो मैंने उनका उत्तर दिया एक और पड़ोसी आया उसने और अपने आक्रमण शुरू कर दिया तो मैं तो जानता था कि ये ठंडा कर रहा तो मैंने उसको पूछा अच्छा आप क्या मानते हैं अपना विचार बताए बोला मैं तो कुछ भी नहीं मानता आगे ना गड़बड़ी <laughs> मैं तो कुछ नहीं मानता जब आप कुछ नहीं मानते तो फिर अंकराक्रमण क्यों करते भाई तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, बच कर रहे की ये लोग बिथे का प्रयोग कर रहे उनसे बच कर रहें। जल्प नहीं करना बितंडा नहीं करना दो चर्चा नहीं करना या तो वाद करें जो सबसे पहला था और चौथा ढंग है शंका समाधान चौथा क्या तब शंका समाधान करें तो वाद कहा है उसके लिए एक सूत्र है नीचे नीचे वाला सूत्र पढ़िए शिष्य सुरु सब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेय अनुसुई भी अब युदार तो योगा योगाभ्यासियों के लिए बताया कि जो वाद करना है सकार है वाद वो जो संवाद करना है शुद्ध बातचीत करनी है ईमानदारी से वो तीन चार प्रकार के लोगों से ही कर सकते हैं बस और लोगों से बातचीत नहीं करना झगड़ा नहीं करना लड़ाई झगड़ा नहीं करना जल्प नहीं करना वितंडा नहीं करना आपको योगाभ्यास करना इसलिए बांध दिया चार ही तरह के लोगों से बात करनी एक तो शिष्य कोई अपना विद्यार्थी हो उससे बात कर सकते हैं और गुरु अपने गुरु से बात कर सकते हैं और सब ब्रह्मचारी अपना कोई सहपाठी है क्लास फेलो उससे बात कर सकते हैं और अन भी श्रेयर्थी भी जो विशेष मोक्ष की कामना करते हैं मोक्ष की इच्छा करते हैं विशेष चाहना करते हैं जिज्ञासु लोग हैं और निंदा चुगली नहीं करते झगड़ा झगड़ा नहीं करते ऐसे शुद्ध अंताकरण वाले दूसरे जिज्ञासु लोगों से भी बात कर सकते हैं बस इतना ही चार लोगों से बातचीत करनी और फल्तू तो बात नहीं करनी जब आपको पता लगेगा झगड़ा करेगा उससे बात बंद कर दो बार मुझे दिल्ली वालों ने बुलाया जी शास्त्रार्थ करेंगे मंच पर मैंने कहा बात करोगे तो आऊँगा मुझे तो शास्त्र में मना किया जल्द वितंडा नहीं करना बात करो तो आऊ बोले हाँ बात करेंगे तो मैं चला गया दो बार मंच पे शास्त्रार्थ किया फिर मुझे पता लग गया ये लोग गड़बड़ करते हैं ये ठीक से न्याय का निर्णय सुनाते ही फिर उसके बाद बंद कर दिया मैंने कहा तुम मेरे साथ धोखा करके हो फिर मैं क्यों तो फंसूंगा आपके चक्कर में मैंने बंद कर दिया तो वाद करना है जल्द बिटंडा नहीं करना और एक सूत्र अंतिम और पढ़ लेते हैं जो बीच में रह बोलिए विविध बाधना योगा दुख हम एवक जन्मोत्पत्ति बहुत बढ़िया सूत्र है ये कह तो रहा है कि जब हम जन्म ले लेते हैं संसार में तो तरह तरह के दुख आते रहते हैं आते हैं या नहीं, नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जिसने जन्म लिया हो और दुखी नहीं हुआ हो नहीं। है कोई ऐसा नहीं। या मिल जाएगा कोई नहीं मिलेगा तो सूत्र क्या कहता है यदि आपने संसार में जन्म ले लिया जन्मोत्पत्ति यदि जन्म हो गया तो दुख में हो बस फिर दुखी दुख दुख से छूट नहीं सकते जन्म लेना मतलब दुखों को निमंत्रण देना हम लोग दुखों से छूटना चाहते हैं हाँ या ना उसका क्या रास्ता उसका रास्ता ये है अगला जन्म लेना बंद करो बोलिए बस यही एक उपाय है दूसरा कोई उपाय नहीं है यदि जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा ध्यान रखना एक व्यक्ति पढ़ पढ़ के एमएससी हो गया एम हो गया सी -E हो गया एम हो गया और बस देखना अगले जन्म में फिर वापस एल में बैठना पड़ेगा फिर दोबारा ए भी सी डी सीखो और भूख प्याज गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान काढ़ भूकंप कोई कमी थोड़ी है समस्याओं कहीं एक्सीडेंट होगा हाथ पैर टूटेगा कभी बीमार पड़ेंगे कभी टी डी होगा कभी कैंसर होगा कभी क्या होगा कोई झूठा रोप लगाएगा कोई बदनाम करेगा कोई कमी थोड़ी है यहाँ तो सूत्रकार बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं विविध बाधना होगा इतने प्रकार के दुख जीवन में आते रहते हैं इन विविध बाधाओं के संबंध होने से जन्म लेना ही दुख का कारण है और जो भी अभी हमने सूत्र पढ़ा था दुख जन्म प्रवृति वहां भी बताया था जन्म ले लिया तो दुख आएगा तो दुख से छूटने का उपाय है जन्म लेना बंद करें तो समय समाप्ति की ओर है हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन किया बहुत अच्छी बातें बताई दर्शन शास्त्रों ने उन पर हम मनन करेंगे विचार करेंगे इनसे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे और मोक्ष की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश करें तो शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ धन्यवाद